पर विचार करते हुए प्रथम पंक्ति पर विचार चल रहा है युष्म प्रत्यय गोजर जो तो दो विभाग में कहा गया इनका आपस में वास्तविक संबंध होना संभव नहीं है इसलिए जो संबंध दिखता है एक भाव हुआ है यह अभ्यास है इतो अस्मत्योचरे विषयिचितात्मक युषमगोचर विषय से तर्माण तो अभ्यास अस्मत्योचर विषयी है और युष्मतयोचर विषय है। तो विषय विशे का विषयी रूप होना असंभव है इसलिए विषय का जो विषयी रूप दिखता है वो अध्यास है ऐसा कहा अर्थात तद च अध्यास है और परस्पर धर्म भी ऐसा दिखता है एक का धर्म दूसरे में आ गया ये भी वास्तविक आया नहीं है अध्यास के कारण है एक साथ एक जैसा मालूम होने पर भी धर्म का आदान प्रदान भी नहीं होता क्योंकि धर्म अत्यंत विरुद्ध है जड़ एक का धर्म है जड़त्व तो एक का धर्म है और चेतनत्व दूसरा का धर्म है चेतनत्व और जड़त्व तो दोनों एक में नहीं आ सकता इसलिए ऐसा जो दिखाई पड़ेगा वो अभ्यास के कारण ही होगा और चितात्मा ही यहाँ मुख्य रूप से विषयी है उसमें अहंगार आदि सारे अध्यक्ष दिखाई पड़ते तो कभी कभी अहंकार भी विषयी बन जाता है जैसे शरीर आदि को लेके शरीरत्व दृष्टि से शरीर को दृश्य मान करके उसका दृष्टा उसके विषयी ऐसा बन जाता है अहंकार किंतु वो वास्तविक नहीं है ऐसा उसका भ्रष्टत्व वास्तविक नहीं है तो जो साक्षी आत्मा है वही वास्तव में विषय है ऐसा कहा अब यहां आगे कहेंगे कि साक्षी का जो स्वरूप है वो नहीं जानने के कारण अहंगार आदि को भी ठीक से नहीं जानने के कारण दोनों का अध्यास हुआ है इसमें पूर्व संबंध से संस्कार से ऐसा हुआ इसलिए ये जनित होना चाहिए तो पूर्व पक्ष की दृष्टि से ये जनित नहीं है ये होना संभव है ये पूर्व पक्ष कहना चाहते है सिद्धांति ये अविद्या जनित है आविद्य के एक कल्पना है इसलिए मिथ्या है ये कहना चाहिए इसके लिए अभी आगे संधि के लिए टीका है आत्मनु मुख्य प्रत्यक्वादिभा अनात्म तस अनिष्ठाने आत्मा मुख्य प्रत्यक्वादि से युक्त है मुख्य प्रत्यक्व अंतरात्मत्व आत्मा में ही हो सकता है अनात्मा में नहीं हो सकता इसलिए अनात्म तदर्म अध्यास अनधिष्ठान इसलिए वो आत्मा अनात्मा और उसके धर्मों का अध्यास का अधिष्ठान वास्तविक नहीं बन सकता यह समझाया कि अंतरात्मा अत्यंत अंदर है प्रत्यक है आत्मा रूप से उसका अनुभव हो होता है तो इसमें अनात्म धर्म का वास्तविक संबंध हो नहीं सकता ऐसा सिद्ध हो गया तो भी तद वैपरीद अहंकारादे आत्म तिष्ठान सिया इत्याश ये शंका है यदि भी आत्मा में अनात्म धर्म नहीं हो सकता है तो भी अनात्मा में आत्म धर्म हो सकता है वैपरीत्य तो रहने से तदवैपरीत विपरीत रहना विपरीत रहने की स्थिति को वैपरीत्य बोलते आ, ये यहां पहले जो धर्म कहा गया उसका विपरीत धर्म लेना तो पहले मुख्य आत्मा का मुख्यत्व कहा गया तो इसमें अमुख्यत्व तो रहेगा प्रत्यक्त तो कहा गया तो परात्व तो रहेगा इसीलिए तदवैपरी अहंकारादे अहंकारादी अहंकार से लेकर के जो बाह्य विषय है बाह्य माने गए हैं उनमें सब में अहंकार से लेकर के अनात्मा आरंभ होता है इसलिए अहंकार को आदि बना करके अहंगार है आदि जिसका अहंगार आदि धर्म अध्यास अधिष्ठान धर्म का अध्यास उसमें हो, हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि वो बाहर है और अमुख्य है इसके कारण हो सकता है ऐसी आशंका है भी नहीं हो सकता तो भी शंका कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि बाहर विषय में अध्यास होता है ऐसा देखा गया तो आत्मधर्म का अध्यास अनात्मा में संभव है तो अध्यास का अधिष्ठान अनात्मा हो सकता है यानी उसका तादात्म्य आत्मा का तादात्म्य अनात्मा में कर सकता है ये अभिप्राय है आशंका ऐसी आशंका करने पर उसके उत्तर में कहते हैं भाष्य में कहा तद्र्य विषयिस्तर्माण विषय अध्यासो मिथ्ये भवि युक्त तद्ण जो पहले कहा हुआ उसके विपरीत रूप से जो तो अस्मत् प्रत्ययगोचर है आत्मा उसका विपरीत हो जाएगा युष्म प्रत्ययगोचर विषयि विषयी है आत्मा तो उसका विपरीत हो जाएगा विषय ऐसा चिदात्मा है ये जड़ हो जाएगा और मुख्य है ये अमुख्य हो जाएगा इत्यादि तो तद विपरी उसके विपरीत रूप से विषयीण तद धर्माण च विषयी आत्मा का और आत्मधर्मों का विषय अध्यास विषयी में अध्यास बाहर में अध्यास जो हुआ है होता है वो क्या है मिथ्या इति भविम युक्त मिथ्या होना चाहिए तो अध्यास जो है मिथ्या होना चाहिए ये क्यों कहा अध्यासो भविम युक्त इतना कहने से होने वाला था कि तद विपरी विषयि तषय अभ्यासो भविम युक्त मिथ्य यदि भविम युक्त क्यों कहा अभी तक जितने रेदु दिए हैं ये अध्यास को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दिए है कि ये अभ्यास वास्तविक नहीं होने वाला है ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं आविजयक सिद्ध करना चाहते हैं। तो हरेक अध्यास आविज्यक नहीं है इससे सूचित इस होता है कोई अध्यास ऐसा भी है जो आविज्यक नहीं है अध्यास है किन्तु आविज्यक नहीं ऐसा एक अध्यास उस अध्यास से इसको अलग करने के वहां कल्पना करने के लिए कोई तो योग्यता रहते हैं वो योग्यता के कारण कोई गुण विशेष को लेकर कल्पना की जाती है इसको ऐसा अध्यास को कहते हैं आहार्य अध्यास आहार्य अध्यास जो है वो अकल्पित होता है यानी आविध्य नहीं होता इसलिए यहां मिथ्या यदि भविध्य कहा। रहा तो अभ्यास का अभ्यास मिथ्या है ऐसा होता तब तो यह मिथ्या यदि भविध्य न्युक्तम करना आवश्यक नहीं था इसलिए अभी तक जो टीका में भी चल रहा था वो सादात में नहीं हो सकता है आयके नहीं हो सकता है ऐसे ऐसे करके कहते आए क्योंकि ये मिथ्या होने के लिए विशेष बात आवश्यक है ये है अविद्या और दोनों में किसी प्रकार का संबंध होने की कोई संभावना ना हो उस समय वो अभिजग माना जाए अब कहीं कोई संबंध होने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार करके किया जाता है अब ये आहार या अध्यास क्या होता है आगे इसका विस्तार करेंगे लेकिन संक्षिप्त में ये है कि जैसे शास्त्र के द्वारा विहिद एक अभ्यास जिसके बारे में भाष्यकार आगे इस ब्रह्मसूत्र में ही कहेंगे अध्यास का समान अधिकरण का अलग अलग का प्रकार बताएंगे उसमें इसके बारे में कहेंगे स्वयं कहेंगे किंतु एक अध्यास ऐसा है होता है शास्त्र के द्वारा कथित प्रकार से किसी भी किसी की कल्पना होती है जैसे संवित उपासना है उपासना में ये संपद संपद उपासना जिसको कहते हैं उसमें उसका ज्ञान का आधार होगा मनो ब्रह्मे की ऐसा होता है मन को ब्रह्म जान के उपासना पर हो ऐसा बोला ये संबद्ध उपासना है यहां क्या करते हैं मन को ब्रह्म जाना मन और ब्रह्म दोनों हैं। अब ये दोनों में एक का दूसरे का आदान आप कर रहे हैं किंतु ये अध्यात्म समानता है इसमें मन को ब्रह्म मान रहा है मन तो ब्रह्म नहीं है फिर भी मान रहा है किंतु तो शास्त्र के द्वारा कहने से मानता इसीलिए यह आविद्य का अध्यास में नहीं आता इस कोटि का अध्यास के बारे में भाषाकार अलग से समान आदि वहां कहीं इसमें अलग अलग, अलग जगह चर्चा भी है इसके बारे में तो ऐसा है जैसे साड़ाग्रामो विष्णु साड़ाग्राम विष्णु है तो साड़ग्राम को विष्णु मानना आध्यासिक है किंतु तो आविज्य नहीं क्योंकि सालक को विष्णु मानने के लिए शास्त्र कहता है इसलिए सालक शिला को हम विष्णु मानते और शिवलिंग को शिव मान के पूजा करते जो भी सालक को पूजा करता है या शिवलिंग को पूजा करता है वो भगवान मान के पूजा करता लो है लोग बोलते हैं पत्थर की पूजा करते हमारे हिंदू संस्कृति में पत्थर की पूजा होती है पेड़ की, होती है, जल, की पूजा होती है जल पहाड़ सबकी पूजा होती है ऐसा करके लोग आक्षेप करते हैं और हमारे लोग भी बहुत सारे अपने को बुद्धिमान बोलने वाले ऐसे बोलते रहते हैं हम पत्थर की पूजा करते हैं पत्थर में ब्रह्म नहीं है भगवान नहीं है ऐसा बोलते लेकिन सत्य यह है कि पत्थर की कोई पूजा नहीं करता न कोई पहाड़ की पूजा करते हैं न कोई जल की पूजा करते हैं न कोई पेड़ की पूजा करते हैं नहीं करते पूजा तो भगवान की होती है वो पत्थर को आलम्बन बना के पत्थर में भगवान को मान के पूजा करता है पूजा करने वाले को पूछो कि तुमने पत्थर को पूजा किया है कि भगवान को पूजा किया वो क्या बोलता है भगवान को पूजा किया बोलता है और भगवान के दर्शन के लिए वो घंटों तक लाइन में खड़े होकर कितने दिन इंतजार करके जाके दर्शन करते हैं अभी तिरुपति आदि में तो दो तीन दिन पहले ही लाइन में खड़े होना पड़ता है इतने कष्ट करके दर्शन करेगी आने के बाद उसको पूछो तुमने किसका दर्शन करके आया वो बोला हम भगवान का दर्शन करके आया अब जिसके बुद्धि में पत्थर बैठा हुआ है वो उनकी बुद्धि खराब है अब वो उनके वो दृष्टि है ही नहीं उनको अब वो उनको सब जगह जो दिखाई देता है वही दिखाई दे रहा है तो उनकी बुद्धि खराब है अब विलक्षण देखने के लिए उसमें कल्पना करने के लिए विलक्षण बुद्धि चाहिए जैसे कवियों की बुद्धि होती है ना कवियों की बुद्धि अलग होती है आपको जो दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कवयो क्रांत दर्शिना उनको कुछ दूसरा दूसरा दिखाई पड़ता है वो सुखे पेड़ को देख करके उसमें पूरे दुनिया की कल्पना कर देते हैं। आपको सुखा पेड़ दिखता है वहां पता नहीं कुछ नहीं देखने की लायक जिन्हें ऐसा पेड़ दिखता है वो उसको देखे क्या क्या बोलते थे बहुत लंबा चौड़ा बोलते तो कवियां अलग होती आप सीधा सीधा जो देखते ना वो नहीं दिखाई पड़ता उनकी बुद्धि कुछ विलक्षण होती है ऐसे जो डाइमेंशन जिसको बोलते हैं थ्री डाइमेंशन फोर्थ डाइमेंशन सब होता है हम तो सामान्य टू डाइमेंशन में देखते हैं आ, सीधा साधा होता है वो एक अलग है और एक डायमेंशन और एक स्थिति है उस स्थिति से उसको देखेंगे वो अलग दिखाई पड़ता है हाँ, अभी जैसे सूर्य है चंद्रमा है कवि चंद्रमा को देख करके कितने सारे काब्य बना आपको तो चंद्रमा देखे कुछ नहीं लगता है चंद्रमा उधर हो रहा है आपको हो तो रहा है उसको क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं लगता किंतु तो कवि उसको देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है अंगे विषसंग जल निधे पंगम सारंगम परिंदौ यील श्याम दरिदृश्य ते तत्तम निशीवीदिस्माल्मे ऐसे कल्पना करते एक ओ चंद्रमा के बीच में जो काला दिखाई दे रहा है ना उसको लेकर के कवियों की कल्पना ऐसे ऐसे कल्पना करते हैं वो कल्पना से क्या है आनंद अधिक होता है सामान्य चंद्रमा देखने से जो आनंद होता है उससे अधिक आनंद होगा और वो काव्य पढ़ेंगे तो और लगेगा कि क्या क्या देखो कल्पना ही क्या ऐसा तो जो भाव होता है ये अलग होता है ये भाव से आप सृजन करते हैं और शास्त्र ने जिसको करने के कहा उस भाव से हम करते इसलिए हमारे यहाँ जो मूर्ति आराधना या पत्थर की आराधना यह सब जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं हमारे संस्कार को भी नहीं जानते हैं और शास्त्र को भी नहीं जानते हैं और ये कल्पना क्या होती है नहीं जानते हैं कुछ नहीं जानता है वो खाली उनको जो आमने सामने दिखाई देता है उसी को लेकर बात करते हैं इसलिए मूर्ख लोगों की बातों पर आना वो क्या भाव देखते हैं उसको समझना और हमारे लोग कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं ये जो बोल रहे ठीक है हम तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं इसका मतलब ये अंधविश्वास तो अंधविश्वासी है आ, ये दूसरे के पीछे जाते हैं अंधविश्वासी है मंदिर में जाकर के पैसा चढ़ाते हैं फिर घी चढ़ाते हैं सारा खर्च करते हैं वो सब बोलता है ऐसा नहीं होता है ये पत्थर को न खिलाते हैं न पत्थर की पूजा करते हैं ये भावना रखती है एक प्रकार का अध्यास है कहने का था इसको आहारे अध्यास कहते हैं आहारी अभ्यास में आहरण किया जाता है मतलब जानबूझ के मान लिया जाता है। ऐसी उपासना बहुत वेद में है तो उससे इसको भिन्न करने के लिए यहां मिथ्या कहा यहां इस प्रकार से नहीं है कि शास्त्र में शरीर को आत्मा मानने के लिए नहीं कहा कहीं भी नहीं कहा और आत्मा मान के कोई प्रयोजन भी नहीं हो। वो सालक को विष्णु भगवान मानने से बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है कि विष्णु भगवान मान के सालक की अभिषेक पूजा करेंगे तो आपका अंतकरण सिद्धि होगी मनोकामना सिद्ध होगी और बाद में विष्णु लोगों की प्राप्ति होगी और ब्रह्मज्ञान भी हो जाएगा ऐसा सब तो होता है खाली इतना करने से यहां शरीर को आत्मा मान के कोई प्रयोजन नहीं है उल्टा संसार में फंसता दुख भोगता है तब तो वो गलत है तभी तो हो रहा है छात्र जो कर रहा है उससे कोई दुख भोगना नहीं होगा सुख भोगना होता है तो ये उल्टा हो रहा है इसके कारण ये आविध्यक मानना पड़ेगा अविद्या इसीलिए मिथ्य भविधुम युक्तम ऐसा कहा ये भविधुम युक्तम इतना साथ में जोड़ के कहा कि मिथ्या ही होना चाहिए और इसमें कोई और युक्ति नहीं दिखता ये कहकर भाष्यकार अब इसके आधार पर आगे कहेंगे जो आविध्य अभ्यास के बारे में विस्तार करेंगे अभी तक जो कहा इसको आविध्यक रूप से सिद्ध करने के लिए सारे हेतु का विस्तार किया इतने हेतु जो बताए इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये गलत है ऐसा स्पष्ट हो जाएगा आविध्यक टिप्पणी है एक नंबर की टिप्पणी है ना एक उस टिप्पणी के बाद यहाँ भाष्य देखें टिप्पणी देखे।, देखे पहले युष्म प्रत्यय गोजनो इतरेतर भाव अनुभव अध्यासो मित्त भविधु युक्त भाष्ये त का जो भाष्य है क्या भाष्य है था एक पूरे पंक्ति में सारे इत्ति बता युष्दस्मत्चरों विषय विषयो नव प्रकाशवद्वस्वभा इतरेतर भाव अत सिर्माण सुतरा इतरेतर भाव अति अस्मत्चरी विषय चितात्मक युषम प्रत्येयोचर विषय तद्ण विषय तच्त का पूरी एक पंक्ति वो ये आशय को पूरा किया अब इसका तात्पर्य है इसमें और भी बहुत सारे चीजें आपको सामने रखा इसमें ये है और भी इसमें बहुत कुछ है उसको टिप्पणी और विस्तार करना चाहते हैं क्योंकि ये पंक्ति का आधार पर बाकी आगे चलना है तो इसमें जो भाष्य है अध्यात्त असंभव इधर इधर भाव अनुपत्ति ही हेतु दया उठी प्रती इसमें ये दिखाई पड़ता है कि भाष्यकार भ्यास नहीं हो सकता है इसके लिए इतरे दर भाव अनुभवत्ती को हेतु रूप से कहा इतरे दर ही कहा इधर का इधर भाव होना संभव नहीं और इधर का इधर भाव नहीं होने के लिए क्या क्या कारण है ये भी पता इसलिए अभ्यास नहीं होने के लिए हेतु है <kuh> इतरे दर भाव अनुभवत्ती भाव अभाव इधर इधर भाव अनुभवती का क्या अर्थ है कि आय के रूप से भी नहीं हो सकता तादाद के रूप से भी नहीं हो सकता आय क्या है वास्तव में एक दूसरा हो जाना और तादात में क्या है किन्हीं धर्मों को लेकर के एक दूसरे का आदान करना मैंने वेद सहिष्णु अभेद वेद असहिष्णु अभेद वेद असहिष्णु अभेद क्या है ऐक्य है इस प्रकार से नहीं हो सकता है त्रमत्मो वस्तुत ऐक्यादि अभाव न तो तद्भ्रम वारय क्षमा किंतु ये आत्मात्मा का वास्तविक जो ऐक्यदिअभावक्यदात्म्य ऐक्यता अभाव उन दोनों का सब तो संबंधी विभ्रम को निवारण करने में सक्षम नहीं है अर्थ क्या है कि वास्तव में ऐक्य अथवा तादात में नहीं होता है तो क्या होना चाहिए था उसके संबंध में विभ्रम नहीं होना चाहिए था कि जहाँ ऐक्य हो सकता है तादात्म्य हो सकता है वहीं तो भ्रम होता है जैसे रसी में सर्प दिखने के लिए योग्यता है सर्प के आकार में रसी पड़ी है तो वहाँ सर्प दिखता है वो योग्यता होने पर दिखना चाहिए था आपका कहना है कि वो बिल्कुल योग्य नहीं है ना ऐक्य हो सकता है ना तादात में हो सकता है ये आप कह रहे हैं यदि ऐसा होता तो अभ्यास नहीं होना चाहिए था किंतु यहां अध्यास विभ्रम हो रहा तो विभ्रम नहीं होना चाहिए था तो कहते हैं कि वास्तव में दोनों अलग अलग रहने पर ऐक्यादि अभाव विभ्रम को निवारण करने में क्षम नहीं है उससे विभ्रम निवारण नहीं हो रहा विभ्रम तो हो रहा है अब क्या कहे जैसे शुक्ति रूप्योरपति वस्तुतः तादात्म्य भावे सत्यव तद्रम दक्षनादी थी शंकाया वारणम व्याख्याकारों विभिन्न एक बात यहां है अभी तक आपने जो सुना भाष्यकार ने बहुत जोर देकर कहा कि एक का दूसरा भाव किसी प्रकार नहीं हो सके आय के भी नहीं हो सकता तादात में भी नहीं हो सकता क्योंकि तरह तरह दर भाव अनुपत्ति ही क्यों है तम प्रकाश में विरुद्ध स्वभाव हो विषय विषय नो हो यह सब हेतु दिया तो इससे ये है कि दोनों का आपस में परिवर्तन नहीं हो सकता या उस प्रकार से दिखाई नहीं देता तो जब दिखाई नहीं देता तो भ्रम नहीं होना चाहिए भ्रम होने के लिए कुछ सादृश्य कुछ संबंध कुछ मिला जैसा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मिला हो तो ज्यादा से ज्यादा मजबूत दृढ़ भ्रम होगा ब्रह्म भी ऐसा होता है कोई दृढ़ भ्रम भी होता है कोई कमजोर भी होता है थोड़ा एक क्षण के लिए दो क्षण के लिए भ्रम होकर के चला जाता है ऐसा भी भ्रम होता है आता जाता है किंतु कोई कोई भ्रम ऐसा होता है लंबे समय तक बिकता ऐसा जीवन में देखने से बहुत सारे ऐसे भ्रम दिखाई पड़ेगा काल की दृष्टि से बदलता रहता है ऐसा तो ये तो नहीं होना चाहिए था किंतु हो रहा जैसे शुक्ति रूपये और शुक्ति और रूपये शुक्ति और रजत दोनों में वस्तुतः तादात में अभाव है सत्येगा वास्तव में तादाद में नहीं है उन दोनों का शुक्ति अलग है स्थिति अलग है और रजत अलग है इन दोनों का तो तादाद में तो वास्तव में है नहीं जैसा तो यह आत्मान आप्मा का नहीं है ऐसा नहीं है नहीं होता हुआ भी तब भ्रमदर्शन फिर भी उसमें भ्रम दिखाई पड़ता है हैं? तो ऐसा शंका है कि भ्रम दिखाई पड़ रहा है ऐसी शंका का वारण निवारण के लिए व्याख्यादाओं ने प्रसिद्ध व्याख्यादाओं ने विभिन्न प्रकार ही विधता अनेक प्रकार से उसका विधान करते हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है ऐसा करके अपने अपने अभिप्राय बोलते तम्या अभाव तत्प्रमाया अभाव आदि नहीं होने से तत्संबंधी प्रमा नहीं हो सकता क्रम बता पहले किसी में कोई प्रमा होना है ज्ञान होना है तो क्या होना चाहिए उसमें तादात्म्य संबंध होना चाहिए जैसे तो षडंगवित ब्राह्मण ऐक्य ज्ञान होता है और कोई धर्म को लेकर के भी हो जाता है तो ऐसा धर्म का ज्ञान तादात्म्य और ऐक्य आदि का ज्ञान होने से ज्ञान होता किंतु ऐक्यदि ज्ञान ना हो ऐक्यदि संभव ना हो तो तत्सबी ज्ञान नहीं हो पाता तो तादात्म्य आदि अभाव से तत्प्रमा का अभाव है ऐसा मानना पड़ेगा तब क्या होगा तद अभाव तदसंस्कार अभाव और जब तत्संबंधी प्रमा बना नहीं तो तत्संबी संस्कार नहीं बन कि पहले आय के ज्ञान से प्रमा हो गया प्रमा के बाद संस्कार होता है ऐसा क्रम है जानने के बाद फिर संस्कार होगा उसका प्रतिबिंब पड़ेगा मन में तो तस्कार अभाव संस्कार नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमा नहीं हुआ अच्छा तद अभाव्याव भाष्य व्याच्चते विवरण अब संस्कार नहीं होने से तत्संबंधी अभ्यास अध्या, भी नहीं हो सकता क्योंकि संस्कार के बाद अभ्यास होता है रज्जु में सर्प का संस्कार अध्यास इसलिए होता है क्योंकि रज्जु में वो सादृशों को लेके सर्प संस्कार काम करके सर्प को वहां लाता है सर्प वहां सामने उपस्थित नहीं है अन्यत्र है अन्यत्र जो सर्प है वो आता है कैसे आता है स्मृति से आता है जो सर्प का स्मरण नहीं करता उसको रज्जु में सर्प दिखाई नहीं पड़ा रज्जू केवल उद्योग प्रकाशित करता है रज्जू का जो इदम चाह अंश है वो उस आकार को लेके उसको प्रकाशित करेगा आपके मन में जो सर्प बैठा हुआ है उसको प्रकट करेगा उसको निमित्त कर निमित्त हो करके प्रकट करेगा उतना ही करता है आपका संस्कार फिर वहां सर्प को देख लेगा क्योंकि पहले देखा था सर्प को वो संस्कार वहां बैठा हुआ है संस्कार के बिना अभ्यास नहीं हो सकता तो संस्कार होने के लिए पहले ज्ञान होना पड़ेगा असली सर्प का ज्ञान हो और असली सर्प से आप डरता हो और उसकी स्मृति बैठी हो तब तो ज्ञान और ये जो स्मृतियां जितनी स्मृतियां होती है ना स्मृतियां होने के लिए भी कुछ तरीका है हर एक चीज की स्मृति नहीं होती जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा डर हो उसकी स्मृदि होती है और जहां आपको ज्यादा प्रयोजन प्राप्त होता फायदा होता उसकी भी स्मृति बनती है और जहां अच्छी प्रेम हो उसकी भी स्मृति बनती है और जो हमारे खाने पीने के लिए अत्यावश्यक हो उसमें स्मृति पक्की बन जाती है वो भूल नहीं जाता खाना कभी भूल जाता है नहीं होता वो तो खाना भूल रहे तो भी बीमारी है किंतु तो वो बहुत अधिक होने के बाद फिर बीमार होने के बाद होता है सामान्य में नहीं होता खाने के बारे में याद रहता है इसलिए उपवास करते समय सबसे ज्यादा खाने के बारे में याद रहता है इसलिए क्या करना पड़ता है उपवास के दिन मालूम है कि उपवास के दिन खाना भूल जाना चाहते हैं तो आपको दिन भर काम में अपने को लगा के रखना पड़ेगा चुप बैठेंगे थोड़ी देर भी तुरंत तो खाना याद आ जाएगा भगवान याद नहीं आएगा और भगवान से ज्यादा तीव्रता से खाना याद आता है। इसीलिए वो जो पूर्व पूर्व संबंध दे करके स्मृति लाती है और इन सब कारणों से आती है मुख्य कारण तो ये है डर है फिर उसके बाद प्रेम है फिर जो है आवश्यकता है फिर श्रद्धा है भक्ति है भाव है उससे स्मृति हो जाती है ये सर्प के स्मृति किसके कारण हुआ डर के कारण हुआ क्योंकि सर्प काटने से तो मर जाएंगे ये डर है डर के कारण स्मृति आ जाती है और उससे काम होता है इसीलिए ये जैसा संस्कार नहीं होने पर उसका उतना मजबूत संस्कार नहीं बना हो तो ऐसा अभ्यास नहीं हो सकता और यहां तादाद में आत्यादि संबंध नहीं करने पर संस्कार नहीं बन सकता है अपमानात्मा यही भाषिकार कहना चाहते हैं ऐसा विवरण आचार्य का अभिप्राय विवरणाचार्य पंचवादि का कारण पंचपादिका पद्मवादाचार्य की रचना है इसके बाद ब्रह्मसूत्र के बाद उसका अध्ययन करते हैं सब लोग तो उसमें प्रकाश प्रकाशात्मु नाम के बहुत बड़े वेदांत के आचार्य हुए उन्होंने विवरण नाम की टीका लिखी है पंचपाधिका पर विवरण नाम की टीका पंचपाधिका पद्मवाद आचार्य शंकराचार्य जी के जो पट्ट शिष्य है पद्मवादाचार्य उनकी रचना है और वो ये भाष्य पर है ये आप पहले का जो चलु सूत्र इस पर उन्होंने विचार किया तो इसीलिए वो विवरण आचार्य का बहुत नाम है ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद इसको पढ़ सकते हैं तो वो और गहराई से आपको समझना है उनका अभिप्राय यह है तत्मा अनात्मो होतात्म्य अभ्यास अभावे साध्य हेतु तत्कारण संस्कार अभाव अतः इतन होता उनके अभिप्राय के अनुसार ये जो इतहा में जो है, ये अदहा के द्वारा क्या कहा कि तादात्म्य आत्मा अनात्मा का तादात्म्य अध्यास नहीं होने से आत्मा अनात्मा तादात्म्य अध्यास के अभाव रहने से साध्य हेतु तत्कारण संस्कार अभाव उसके सिद्ध करने में अध्यास के अभाव सिद्ध करने में हेतु क्या है तत्कारण संस्कार का अभाव अध्यास का कारण संस्कार है संस्कार का अभाव होने से आत्मा अनात्मा का तादात्म्य अध्यास नहीं हो सकता तादात्म्य अभ्यास का अभाव साध्य है उसका हेतु है संस्कार अभाव यह किस शब्द के द्वारा कहा आता इत्यने न होता तत्साधक हेतु तत्प्रमायाभाव इति पद न होता उसके बाद इति पद है पहले है पद से क्या कहा कि जो संस्कार को सिद्ध करने वाला कारण है तो साधक हेतु मैंने संस्कार का जो कारण है वो क्या है प्रमाया भाव प्रमा होना था यथार्थ ज्ञान होना था मैंने चक्षु इंद्रिया की प्रवृत्ति से ज्ञान होना था तो प्रत्यक्ष आदि प्रमा वहां नहीं है ये इसी पद से कहा गया तो दोनों आ गया कि प्रमा नहीं होने से संस्कार नहीं होने से अध्यास नहीं हो सकता ये इसके द्वारा कहा ये विवरणाचारिक अभिप्राय ठीक है तकत्म्य रूप विषयाभाव इतरेपत् और इतरेतर भाव अनुभवत्ती शब्द से क्या कहा कि ये साधक हेतु प्रमा इत्यादि युक्त जो भी कहा गया ना उसके लिए हेतु रूप से तादात्म्य विषय अभाव तादात्म्य रूप विषय का अभाव तादात में रूप विषय वहां नहीं है तादात में रूप विषय होता तो तादात में रूप से जान हो जाता फिर संस्कार होता उससे अभ्यास हो जाता तो वो है ही नहीं तादात में वहां नहीं है क्यों क्योंकि इधर इधर -e भाव अनुभवती है इधर इधर भाव होने से तादात तादात्म्य हो सकता था अब इधर इधर भाव नहीं होता है इसलिए तादात्म्य नहीं होता तो जैसे तादात्म्य के लिए क्या कहा था जाति और व्यक्ति में जैसे पृथ्वी पृथ्वीत्व भी रहता है घड़े न भी रहता है वृक्षत्व रहता है उपर्णादि ऋषे भी रहता है, है भेद तो ऐसा नहीं है यहां क्योंकि इधर इधर भाव तो वो ही नहीं रहा ये शब्द का ये अर्थ हो गया अब आगे सादात्म्य अभाव साधक विरोध युष्मशेषणेन उक्त और इधर इधर भाव अनुभवत्ती के लिए क्या क्या हेतु चाहिए इधर इधर भाव अनुभवत्ती क्यों है क्योंकि वो इसमद अस्मत प्रत्यय गोचर है।, है ना तादाद में अभाव साधक है वो तादाद में सिद्ध करने नहीं देता क्यों विरोध है दोनों में जो विरोध होता वहां तादाद में नहीं होता पृथ्वी तो और घटक में विरोध हो तो वहां तादात नहीं लग सकता वो विरोध नहीं है तब लगता है यहां विरोध है इसलिए तादात्म्य नहीं हो सकता ये कहा यह कहने से इधर इधर अनुपत्ति ही उसका कार्य हो गया तो इधर-ए-धर का कास्पर विरोध विष्म प्रत्यय हो विषय विषयो हो तम प्रकाशवत परस्पर विरोध है यह विरोध होने से नहीं हो रहा यह कहा तथा चल रत्न प्रभाटिका है इसमें क्या कहा इति शब्द का अन्य दूसरे प्रकार से किया क्या उक्तरीत तादात्म अभाव तत्प्रया है तादात्म्यादि नहीं होने से प्रमा का अभाव ऐसा क्या अतः शब्द का प्रमाजन्य संस्कार से अभ्यासोर भाव आधा शब्द का अर्थ होगा प्रमाजन्य संस्कार का अध्यास होने में कारण नहीं है हो सकता अध्यासो अध्यास मिथ्य भविध्युक्त अन्वय अध्यास मिथ्या होना चाहिए ये अन्वय लगाना है अध्यासो मिथ्य इति उसका उत्तर हो समाधान भाष्ये नैसर्गिक पदे न आक्षेप परिहारो लगे इस आक्षेप का परिहार जो है नैसर्गिको एम लोग ऐसा आगे बताए आगे दो पृष्ठ के बाद आएगा पंक्ति उसमें ये कहेंगे कि ये क्यों हुआ जब नहीं हो सकता है इस प्रकार तो हुआ क्यों परस्पर विरोध है आपके कहने के अनुसार इसमें तादाद संघ आदि होना संभव नहीं है किन्तु हो रखा है हो गया है ना ऐसा तो शरीर आदि को मान रहे आत्मा मान रहे अंग आदि को आत्मा मान रहे तो हो रखा है उससे तो अनाधिकाल से व्यवहार चल रहा है तब भाष्यकार उसके लिए हेतु वहां कहेंगे बोला नैसर्गिको यम लोग व्यवहार ये लोग व्यवहार है नैसर्गिक है नैसर्गिक मैंने निसर्ग से युक्त है जन्म से ही आया हुआ जन्म से ही आया हुआ है तो वो क्यों है फिर उसमें प्रश्न है जैसे पक्षी जो है जग में से पंख लेकर के आया हम लोग पंख के बिना आया अब वो पंख लेके क्यों आई पक्षी ऐसा प्रश्न नहीं होता अब मछली जो है पानी में रहता है मछली को वहां मछली क्यों नहीं मर जाती उसको श्वास कैसे मिलता है वो कैसे वहां जीते हम लोग बाहर में डुबकी लगाएंगे मर जाएगा तो ऐसा क्यों होता है इसका कोई सीधा उत्तर नहीं होता यद्य कारण है उसका कर्म संस्कार इत्यादि है किंतु सीधा उसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती वो जन्म से उसका स्वभाव ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया इस प्रकार से ये हो रखा है अब वो हो करके ऐसे आ गया अब इसकी परीक्षा करके ये क्या है समझ के इसको हटा देना है हटा देने के लिए ये सब युक्तियां लगानी पड़ी अब हो गया हो गया उसके बारे में चिंतन करके फायदा नहीं जो हो गया तो हो चुका है अब आगे नहीं होना है इसके लिए विचार करना चाहिए जो हो गया उसको क्या बदलेंगे अब जैसा भी आपको शरीर मिल गया है उस शरीर को लेकर के, के काम चलाना है अब ये शरीर नहीं होता तो, तो अच्छा होता मोदी हो में से कोई फायदा है ना अब आई तो गया अब वो आगे ये ना हो इसके लिए विचार करे इसलिए नैसर्गिकोपद का प्रबंधन करके का ये आक्षेप का परिवार भाष्यकार करेंगे ये विवरण के पक्ष में और नद प्रवाह के पक्ष में बोला ये दोनों मिलता जुलता है और भामधिकार अस्तु भामधिकार भामधिका लिखे हैं इसके ऊपर भाष्य के ऊपर तो उनका यह कहना है इधर भाव अनुपत्ति ही तत्प्रती अनुपत्ति इतरेधर भाव अनुपत्ति का अर्थ क्या है कि ये दोनों का एक साथ प्रती नहीं हो सकता यही है इधरेधर भाव प्रतीति ही अध्यास इधरेधर भाव प्रतीति को अध्यास करते हैं एक का दूसरा हो जाने को अभ्यास कहते जैसे रज्जु सर्प बन जाना अध्यास है सीपी रज्जु बन जाना अभ्यास है या अध्यास कहते तद अनुपत्ति ही मैंने अस्या उत्पत्ति अभावत्व हेतु ये अभ्यास उत्पत्ति नहीं हो सकती इसके लिए कोई युक्ति नहीं बैठता उत्पत्ति उपपत्ति अभाव उपपत्ति नहीं युक्ति नहीं है इसीलिए क्या होगा उत्पत्ति अनर्धत्व फिर उत्पत्ति नहीं होगा तो अध्यात्म की उत्पत्ति इधर इधर भाव अनुपत्ति के कारण नहीं होगा इधर इधर भाव अनुपत्ति का मतलब यह है ऐसा कहा तो उन उन्होंने क्या कहा था कि इधर इधर भाव अनुपत्ति का अर्थ है कि तालात्म्य विषय अभाव कारण बताया ऐसा कारण दूसरे उसको जोड़ा था तालात्म्य विषय अभाव होने से संस्कार यानी प्रमाण नहीं होता है प्रमाण नहीं, नहीं, नहीं होने से संस्कार नहीं होता संस्कार नहीं होने से हो। अध्यात्म तत्साधक तयोर भेद ग्रहसे सत्व युष्मा उत्तम तत्साधक जो हेदु है क्या है वो तय भेद ग्रह से सत्व ये दोनों भिन्न रूप से ग्रहण होता है जिनका स्पष्ट रूप से भिन्न रूप से ग्रहण होता है उनका परस्पर जोड़ना संभव नहीं जब भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होता है तभी जोड़ा जाता है भिन्न रूप से जिनको ग्रहण करेंगे कहीं जोड़ेंगे उसको नहीं हो सकता जैसे आ, कपड़ा है घट है कपड़ा है आ, पात्र है दोनों अलग अलग है गाय है भैंस है अलग अलग है जिनको जोड़ के थोड़ी समझता है दोनों मिलाकर कोई नहीं समझता है। तो गौ भिन्न है तब तो नहीं समझेगा अब ये एक तो जैसा दिख रहा है तो उसका कुछ कारण है भिन्न रूप से नहीं दिख रहा है, है ना इसलिए कह रहे हैं कि वो उसका हेतु बताना चाहिए ये कहा तत्साधक तयदग्रह से सत्व भेद ग्रहण हो रहा है इसको भाष्यकार ने युष्म प्रत्यय हो विषय विषयो ऐसा कहा अब ग्रहण हो रहा भेदग्रह से अभाव एवं अभेद प्रदीदे उत्पत्ति योग्यत्व ये होता है कि भेदग्रह नहीं होने से अभेद की प्रदीदी उत्पन्न होती है जहा भेद का ग्रहण होता है वहां अभेद की प्रदीति कभी नहीं होती ऐसा देखा गया जब यह भेदग्रह से अभेद प्रदीते अनहत्वा तदभाव यहाँ भेद ग्रह रहने के कारण अभेद प्रदीति की उत्पत्ति होने में कोई युक्ति नहीं है अभेद प्रदीति नहीं हो सकती साक्षातव इधर इधर भाव अनुपत्तिवे हेतु इसलिए भावधिकार सीधा इधर भाव को ही अभ्यास भाव होने में हेतु रूप से करते और दूसरे लोग क्या करते इधर इधर अभाव होने से प्रमाण नहीं हो सकते संस्कार नहीं हो सकते अभ्यास नहीं हो सकते ऐसा गुमा करके व्या क्या करते ये बोलते सीधा इधर भाव अनुपत्ति का मतलब ही अभ्यास नहीं होने का हेदु हो गया ऐसा भामधिकार का कहना है अब जो है अहम इति देहात्मा अभेद भ्रम दृष्टान अहम कर्ता इति अंतकरणात्मा भेद भ्रम सिद्धांतिनाषाधिता यह आक्षिप्य इसके ऊपर आक्षेप लगता है क्या आक्षेप होता है क्या अहम इति मैं मनुष्य हूं ऐसा लगता है सबको लगता है मैं कौन हूँ पूछने पर मैं मनुष्य ही करता और कुछ कहने के लिए हमारे पास नहीं मैं आत्मा हूँ कोई नहीं करता थोड़ा वेदांत सुनने के बाद तो ऐसा बोलते हैं लेकिन होता ऐसा नहीं है अहम मनुष्य इसी से व्यवहार चलता तो है अहम आत्मा इससे भी व्यवहार चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अभी वो आत्मदृष्टि से कहेंगे तो एक हो जाएगा फिर हमारा आई डी कार्ड तो काम नहीं आए क्यों वो तो हमारा नहीं रहा ना तब तो फिर सबका फिर आईडी कार्ड बनाना ये सब व्यर्थ हो जाएगा इसीलिए अहम मनुष्य देहा आत्मा अभेद दृष्टांत देना देहा आत्मा के साथ अभेद भ्रम हुआ अभेद हो गया ना देह को आत्मा मान के अभेद कर दिया तो देहा आत्मा अभेद भ्रम दृष्टान्त इसको दृष्टांत बनाया कि देखो अहम दे। मनुष्य ये भ्रम जैसा होता है वैसा होता है दिखाना चाहते हैं ये भ्रम को दृष्टांत बना के अहम करता इति अंधकरण आत्मा अभेद भ्रम सिद्धांत दिशा देखा उसको दृष्टांत बना के अहम करता ये अंधकरण में आत्म भ्रम को सिद्ध करना चाहता कि जैसा ये शरीर जो है अलग होता हुआ शरीर के साथ मनुष्यत्व आदि भ्रम हो गया ऐसा ही अंधकरण के साथ भी आपका आत्म भ्रम हो गया क्योंकि अंधकरण में जो आत्म भ्रम हुआ दिखाई नहीं देता स्पष्ट नहीं है सामान्य लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है अंधकरण अलग है आत्मा अलग है मैं अंधकरण को जानने वाला हूं इत्यादि भाव होता नहीं किंतु शरीर में कह सकता है देखो तो शरीर तुम नहीं हो शरीर तो जन्म लिया फिर शरीर में यह सब परिणाम होता है बाद में शरीर मर जाता है मर जाने के बाद भी तो तुम स्वर्ग जाते हो तो स्वर्ग जाते हो तो शरीर तोड़ी जाता है नहीं जाता है इसका मतलब तुम ये शरीर नहीं हो इतना तो समझ में आ जाता है तो इसी में अध्यास हो रखा है तुम शरीर मान रहे हो अपने ये जैसा गलत है ऐसा ही अंधकरण में भी हो रखा है ऐसा मानना मनाना है, है। साधई तुम इच्छा है किसको सिद्धांत को सिद्धांत ना विषादेशी था यह आक्षिप्य उसके ऊपर यह आक्षेप होता है वो कैसे हो सकता क्योंकि आपने कहा कि यह अहम मनुष्य इत्यादि में भ्रम हो सकता कारण क्या है बता रहे? तर भाव अनुपत्ति दृष्टान्तः अभ्यासो मिथ्य दातांतिक निराश तो कहते हैं कि यह इतरेतर भाव अनुपत्ति इसके द्वारा दृष्टांत का निराश किया इसका मतलब अहम मनुष्य ये और गहराई से बोल रहे हैं कि हम मनुष्य हमें अहम और मनुष्य ये विषय और विषयी रूप से है इनका भी आपस में वास्तव में संबंध नहीं हो सके इधर इधर भाव अनुभवती है यह दृष्टांत को खंडन किया और उसके बाद में सिद्धांत क्या था अहम कर्ता इत्यादि भाव हो सकता किसको लेके अंतकर्ण को लेकर के अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि भाव किसको लेके कहते हैं अंधकरण को लेके कहते हैं तो उसमें भी अहम भाव हो गया है ये भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहां भी अस्पत प्रत्येकोजरे विषय चिधात्मक प्रत्येकोजल से विषय से तर्माण तर अभ्यास हो गया इसीलिए नहीं हो सकता तो मिथ्य यदि भविधुम युक्त यहां तक दास्तांत्र का निराश किया दास्तांत का निराश मैंने अहम कर्ता इत्यादि का निराश किया वहां दोनों में दृष्टान दातांत बना एक जगह से जो सिद्ध है उसको लेकर दूसरे जगह प्रयोग कर रहा तो दोनों को भाषिकार ने निराकरण किया क्यों क्योंकि तत्र शब्द अंधकरण पर ब्रह्म विद्याभ विशेष यहाँ जो विषय शब्द है ये अस्मत् प्रत्यय गोजरे विषयी इसके बाद प्रत्येकोजर से विषय से जो विषय शब्द है ना राष्ट्र में ये ब्रह्म विद्याभ नाम के जो टीका है उसमें वो अंतकरण पर ही लेते विषयस्य अंतकरणस्य, अंतकरण से तर्माणाम अध्यास ऐसा लेते हैं इसलिए क्योंकि उनके पक्ष में इत्यादा अस्मत् प्रत्यय गोजरे यहाँ से लेके अहम करता ऐसा जो है उसका निराकरण इसीलिए वहां अंतरकर्ण और आत्मा का होना चाहिए उसका निराकरण होने से अंधरकर्ण पर लेते हैं शेषम भामदीवत बाकी तो भामधिकार जैसा कहते हैं वैसा ही समाधाने इतरेतर अविवेक अध्यास विरोधी भेद ग्रह से अभाव प्रसाद बैठार करने के लिए क्या कहते हैं इधर दर इधर अभिवेके अत्यंत अभिवेक्त हो धर्मधर्मिणो हो आगे आए आगे, आगे पंक्ति आए तो वो जो पंक्ति है उसके द्वारा अध्यास के विरोधी भेद ग्रह से अध्यास विरोधी भेद ग्रह नहीं रहने के कारण यह संभव होता है अध्यास का विरोधी क्या है भेदग्रह जब दोनों को अलग अलग जानता है तब अध्यास नहीं होता है दोनों का स्मरण अलग अलग हो गया तो अभ्यास नहीं, हो तो नहीं होता है एक का भ्रम एक का यथार्थ ज्ञान दूसरे का स्मरण हो गया तो भी अभ्यास नहीं होता है एक का यथार्थ ज्ञान तब होता है देखो उसका स्मरण नहीं होता जैसा अगर रज्जू को आपने ठीक से देख लिया सर्प का स्मरण आ गया ऐसे में भ्रम नहीं होता जैसा अभी प्रकाश में रज्जु पढ़ी है रज्जु रज्जु को देखा आपने रज्जु है मालूम हो गया उसकी प्रमाह हो गई और आपने ये आपके ध्यान में आया कि इसके जैसे सर्प भी होता है स्मरण में आया सरप भी ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसा आने पर वहां अभ्यास नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है जहा जहां यत्र यत्र अग्रहा, है। भेद अग्रह तत्र तत्र अधेद का ग्रहण नहीं होने की स्थिति में ही अभ्यास होता है और आप कहते हैं आत्मा अनात्मा का भेद अत्यंत सिद्ध है तो अध्यास नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, ये नहीं क्योंकि ये अविवेक ग्रह निबंधन आगे कहेंगे इतने तरह अविवेक से ये हो गया है दोनों का ग्रहण अलग से नहीं हो रहा है इसलिए इसका अध्यास हो सकता है आएगा समाधान घाटकार स्वयं करेंगे प्रकटार्थकार प्रगड़ीखा है हमारे पास पहली बार चीखा प्रगटार्थकार जी क्या कहते हैं भाव अनुपत्ति इसका अर्थ है कि तादात्म्य अभाव इधर इधर भाव अनुपत्ति मैंने तादात्म्य नहीं हो सकता यथा सुधार्थमादायस करते जैसा सुना उसी को लेकर के व्याख्या करते तादात्म्य अभाव तत्प्रदीदी रूप अभ्यास भाव सीधी सीधी बात है तादात्म्य नहीं हो सकता है इसलिए उसकी जो प्रदीपी रूप अध्यास नहीं हो सकता क्योंकि तादात्म्य हो करके अध्यास होना तादात्म्य नहीं हो रहा है इसलिए अध्यास अध्यास नहीं हो सकता सीधी सीधी बात है बीच में फिर इतना घुमाने के की आवश्यकता नहीं विषयम बिना ज्ञान असंभव क्योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता विषय हो तो उसी के संबंध में ज्ञान हो तादात्म्य हो तो तत्प्रदीदी हो अब तादात्म्य नहीं है इसलिए अध्यास तथा इतरे दर भाव अनुपत्ति अर्थाध्यास निराश इसीलिए यहां क्या है कि दर भाव अनुपत्ति यहां तक की जो पंक्ति है वो क्या करता है अर्थाध्यास का निराश करता है विषयाध्यास का निराश करता है अर्थात अर्थाध्यास क्या है आगे टीका में बताएं। इतः अभ्यासों मिथ्य इतन ज्ञानध्यास अभी अध्यास दो अलग नाम आ गया अर्थाध्यास और जाना ऐसा होते ही जाएगा तो अब अर्थाध्यास ये नहीं हो सकता है कि कहने के लिए इधर इधर भाव अनुभव का कहाँ तक युष्म प्रत्ये गोदर हो विषय विषयो हो सम प्रगातव विरुद्ध स्वभाव हो इधर इधर भाव अनुभव यहां तक का अर्थाध्यास बाद में इत्याद़ो प्रत्यय गोचरे विषय चिदात्म गोचर तना तक ज्ञान तो आरोप्यो भेद ये अग्रह अध्या, की व्याप्ति जब आप निकालते हैं वो क्या आता है अधिष्ठान और आरोप्य का भेद अग्रह मान ये अध्यास तत्र तत्र क्या होना चाहिए भेद अग्रह अभी अभी हमने बोला कि अध्यास का व्यापक है भेद अग्रह और उसमें जो अध्यास बनेगा अध्यास जो है व्याप्य बनेगा तो ये यहा धूमहा तत्र अग्नि जैसा होता है इसी प्रकार यहां भी करेंगे तो यहास तत्र तत्र इतर इतना भेद अग्रह ऐसी व्याप्ति मिल जाएगी उभयोर विषयत्व सादृश्य अभावः ये दोनों का विषयत्व का भी इसी प्रकार व्याप्ति आप निकाल देना एक रहते दूसरा नहीं रह सकता ऐसा अभावः अभाव अस्मद इत्यादि षष्ट्रेण अध्यास अभावे हेतुदया दर्शिता और सादृश्य का अभाव होता है सादृश्य नहीं है सादृश्य होने पर बाकी सब हो जाता है। जैसा सीपी में रजत में सादृश्य है ठीक क्या दोनों दृष्टांत के अंदर है सीपी और रजत जो है ना वो प्रकाश में होता है और रज्जु और सर्प अंधेरे में होता है क्योंकि केवल रज सर्प कहने से कोई आपत्ति कर सकता है कि ऐसा जब भी अंधेरा हो तभी होता है भ्रम ऐसा कर सकता है तो प्रकाश में भ्रम नहीं होता ऐसा कोई समझेगा इसीलिए दूसरा दृष्टांत देते हैं प्रकाश में भी भ्रम होता है और सीपी और रजत का अंधेरे में नहीं होता वो प्रकाश में होता है सब कुछ चमक रहा है तब भी हो रहा है तो उसमें क्यों होता है क्योंकि सादृश्य है वहां दोनों में कुछ सादृश्य है तो सादृश्य अभाव सादृश्य का अभाव यहां है कहाष्म इत्यादि में सादृश्य का अभाव है वो क्या कहाष्म प्रत्येकोदय हो विषय विषय प्रकाशव इत्यादि सादृश्य का अभाव दिखा सादृत्य का अभाव में कभी अध्यास नहीं हो सकता इत्यादि अध्यास अभाव हेतु दया दर्शित अध्यास का अभाव को उसके लिए कारण रूप से ये तीन हेदु दिखा षंधत्र क्या क्या है युष्मत्योच विषय विषय रोग तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव तीन मेदु षष्ट्यंत नीन त्रये से त्रये से ही इधर इधर भाव अनुपत्ति उसी से ही इधर इधर भाव अनुपत्ति सिद्ध हो जाएगा अध्यास विरोधी भेदग्रह असिध्या के विरोधी अध्यात्म का विरोधी कौन है ज्ञान ऐसा नहीं करना अध्यात्म का विरोधी कौन है ज्ञान है ऐसा नहीं करना अध्यात्म का विरोधी तो भेद ग्रह भेद का ज्ञान रहना का विरोधी है भेद जब रहता है तब अध्यास नहीं होगा भेद नहीं रहना अध्यास होता है। विषयत्व सादृश्योश्च अध्यास का अप्रयोजक और विषयत्व और सादृश्य ये अध्यास का प्रयोजक नहीं है अध्यास का प्रयोजक वो है भेद का ग्रहण न हो तब अध्यास होगा केवल सादृश्य रहने मात्र से अध्यास नहीं होता जैसा एक जगह तो क्या रसी भी है एक जगह सर्प भी ऐसा जैसा आपने दिखाया कि सर्प भी है रसी भी है दोनों को देखा सादृश्य है दोनों में इससे अध्यास होता है नहीं होता सीपी है रजद है सादृश्य है अध्यास नहीं होता सादृश्य रहने मात्र से अध्यास होगा ऐसा नहीं सादृश्यत्व अध्यातत्व का प्रयोग नहीं है और क्या विषयत्व भी अध्यात् प्रयोजक नहीं है भाषिकार में विषय विषयो हो दिखाया का मतलब विषय और विषय अलग होने से वो अध्यास नहीं होगा नहीं कह सकते क्योंकि विषय रहने मात्र से किसी में अभ्यास होता है ऐसा नहीं भिशय है अदार्थ ज्ञान भी होता है बाहर विषय है विषय रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है आंख को दिखाई पड़ रही है आम देख रही है इतने मात्र से अध्यास हो जाता है नहीं होता है इसीलिए विषयत्व तो और सादृश्य दोनों अध्यास का प्रयोजक नहीं है अप्रयोजक है फिर अध्यास का प्रयोजन क्या है भेद अवग्रह ये याद रखना भेद का ग्रहण नहीं करना अध्यास का प्रयोजन और तब जो है सादृश्य आदि भी होना चाहिए भेद का ग्रहण नहीं करता हो और सादृश्य आदि होता हो तब अध्यास होता नहीं तो नहीं हो दोनों मिलकर आना चाहिए केवल सादृश्य अध्यास का कारण नहीं केवल विषयत्व अध्यास का कारण नहीं केवल भेद अग्रह ही अभ्यास कारण है ठीक का? हां समाधान ये इसका समाधान क्या है इधर इधर अविवेक मिथ्याज्ञान निमित्ता विशेषणाभ्याम प्रदर्श्य इसका पूरा समाधान आगे पंक्ति में आपको मिलेगा कि ये सब कुछ स्थिति रहते हुए भेद का ग्रहण नहीं होता है इसलिए अभ्यास हो रहे इसलिए इतर इधर अविवेक है इधर का अविवेक है मिथ्याज्ञान निमित्त मिथ्या जो निमित्तक ये दो विशेषण से आगे कहे जाएंगे ठीक है ये हुआ टिप्पणी आगे टीका में देखिए तद विपर्य इत्यादि की टीका अहंकाराद जड़े विषय तदो विपर्यस्त चैतन्य अहंकारादि जड़ है और वो विषय है और उसका विपर्य क्या है चैतन्य है उसका विपरीत स्वभाव चैतन्य का आत्मना चिदात्मनो तेनाषणा मिथ्ये अन्वय उसके साथ उस के साथ उस के विषयी आत्मा का आत्मा है? शिदात्मा, शिदात्मा का है चिदात्मा चिदात्मा जो वो मिथ्या होना चाहिए ऐसा का। ननु नमने अनात्म्यासेधर्माण अदीना बुद्धि नु हाँ अनात्मी आत्मा से भी तमाम अनुभव आदि नाम बुद्धियादो हाँ ये तो हो सकता है अनात्मा में आत्मा अध्यास होने पर भी हाँ अनाध्या से भी अनात्मनी आत्माध्या से भी अनात्मा में आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता आ, अनात्मा में आत्मा का अभ्यास होने के लिए विपरीत गेरू बताया ये विपरील स्वभाव है इसलिए नहीं हो सकता एक विषय है एक विषय तो है नहीं हो सकता अनात्मा में आत्मा का अध्यास नहीं होता ठीक है उसको नहीं होने दो किंतु तथर्मा अनुभव आदि नाम बुद्धि किंतु आत्मा का जो धर्म है अनुभव आदि आत्मा का धर्म है आत्मा अनुभव स्वरूप है तो अनुभव आत्मा का धर्म है वो उसका तो बुद्धि आदि में अध्यास हो सकता धर्म का अध्यास होगा वस्तु का अध्यास नहीं होगा ये पहले कहा था धर्म अध्यास और उसका स्वरूप अध्यास दोनों तो में धर्म का अध्यास हो सकता है ऐसा कहे तो नभसो ध्वनि अभेद अनाध्या से तेदा वर्णा हिर्घो वे विशेषे अभी तेज भाष्यकार ने तद धर्म इधर भी जोड़ दिया उसके लिए उदाहरण है आत्मा में अनात्मा में आत्मा का अभ्यास नहीं हो सकता है ये ठीक है किंतु आत्मा धर्मों का अभ्यास अनात्मा बुद्धि आदि में हो सकता है इसको लेकर हम व्यवहार करते हैं जैसा उदाहरण दे रहे हैं नभतहा ध्वनि अभेद अनध्या आकाश का ध्वनि के अभेद में अध्यास नहीं होता है क्योंकि ध्वनि और आकाश में परस्पर अध्यास नहीं हो सकते ध्वनि मान्य शब्द शब्द जो है आकाश का गुण है शब्द गुणगम आकाश आकाश का गुण है और वो समवाय संबंध से आकाश में शब्द रहता है इसीलिए ये नभस का ध्वनि का अभेद अनध्यास के लिए अभेद का अध्यास नहीं हो सकता क्योंकि वहां भेदग्रह नहीं है भेदग्रह है दोनों का अलग अलग ज्ञान हो सकता है इसलिए नहीं होगा किंतु किंतु वो ध्वनि का जो भेद है यानी नभस का जो भेद है वर्ण है दीर्घ है।, है, है ये सब हो जाता है उसी ध्वनि में आप किसी को हृस्व कहते हैं किसी को दीर्घ कहते हैं यह सब होता है ध्वनि आकाश के स्वरूप में है वो आकाश से शब्द होता है इसमें शब्द स्वरूप में सामान्य रूप से है ध्वनि आकाश वो ध्वनि में आकाश में वहां कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है वहां नहीं होता है किंतु एक आकाश से ध्वनि रूप से प्रकट हुआ जो है उसमें ह्रस्व दीर्घादि की कल्पना होती है अब ह्रस्व दीर्घादि भी क्या है वास्तव में वो भी ध्वनि ही है ध्वनि से भिन्न नहीं है आकाश के भिन्न नहीं है किंतु फिर भी प्रस्त है ऐसे कल्पना करके उस ध्वनि को आप अलग अलग मान लेते हैं ठीक है ना शब्दों को अलग अलग मानते हैं अलग अलग नहीं होने पर भी अलग अलग मान के व्यवहार करते हैं ध्वनि रूप दुन से वो ये कह ऐसा यहाँ हो सकता है माने धर्म भी का अभ्यास नहीं है किन्तु तो धर्म का अध्यास है अनेक भाव में धर्म का अभ्यास हो सकता है ऐसा यहाँ भी अभ्यास हो जाए तो कहा वो भी नहीं होता तधर्माण अभ्यास धर्मो का अभ्यास भी नहीं हो सकता अभवादीना बुद्धिवृत्ुपाध तत्न्द्रतया भा उपचार तक है, है नद्पण विषयि त्धर्माण विषय अभ्यास निश्चे भवि युक्त कह तो विषय का और उसकाधर्म तो विषयी का और उसका धर्म क्या विषयी का धर्म कैसे आया विषयी का धर्म है अनुभव आदि यह अनुभव आदि आत्मा को छोड़ के और कहीं प्राप्त नहीं होता तब उसका अन्यत्र कैसे आप ले जाएंगे? तो तब धर्म कैसे बोल दिया एक प्रश्न दूसरा ये विषयी और अनुभव आदि जो धर्म उसका आत्मा का ये दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है अभेद है तो विषयी और धर्म को अलग कैसे किया प्रश्न है क्योंकि अनुभव आदि नाम बुद्धिवृत्ति उपाधो अनुभव आदि का जो है धर्म मान के चल रहा है अनुभव आदि को धर्म मान के बुद्धिवृत्ति उपाधि में बुद्धिवृत्ति रूप उपाधि बुद्धिवृत्ति के द्वारा लेने के कारण बुद्धिवृत्ति को वहां मान के लेने के कारण तो बुद्धिवृत्ति में अनुभव आदि प्रबल होता है क्या हम जाना मी ये होता है बुद्धिवृत्ति में होता है उसमें अनुभव है तत्तंत्र तो वो विषयी तंत्र विषयी के तंत्र में विषयी के अधीन होकर भाना उपचारा इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ने के कारण गौण प्रयोग है उपचार से कहा गया वो विषयी और तद धर्मों का भेद नहीं है अलग अलग नहीं कर सकते फिर भी उसके धर्मत्व उपचार से मान लिया इसलिए तत्धर्मत्व ऐसा उसका धर्म मान, माना है मान करके तब कहा गया है क्या कहा विषय वो तस्तव में नहीं होने पर ऐसा मान के कहा किंतु ये जो दृष्टांत दिया था ध्वनि और वर्ण आकाशादी लेखके युक्त वर्णन ध्वनिभेदेश महाअभ्यास क्योंकि ध्वनि का, का जडता साम वर्णा ध्वनि भेदेशु ध्वनि भेद को वर्ण कह रहे हैं जैसा आ किसको कह रहे हैं एक शब्द विशेष को कह रहे हैं ध्वनि रूप से वह एक है आ आ ई ऐसा सब कहते हैं तो उसी में वो वर्ण को अब अलग अलग मान रहे हैं तो वर्ण अलग मान रहे हैं ध्वनि को अलग मान रहे हैं ध्वनि में वर्ण प्रकट है इत्यादि आप कहते हैं तो यहां साम्यता है क्या साम्यता है जाड्यादि नुल्य वहां है ध्वनि भेदेश अध्यास जडत को लेकर हो सकता आत्मधर्मत्व तो अभिमता नाम अनुभवादी नाम तदो भेदभाव न जड़े बुद्धियादो अध्यासो अतुल्यवादित किंतु आत्मधर्मों का बुद्धि में वास्तविकता संबंध नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आत्मधर्मत्व तो अभिमदान आत्मधर्म से स्वीकार किया हुआ जितने भी है कौन है अनुभव है आत्मधर्म है ज्ञान स्वरूप है हम जाना भी है जो अनुभव है आत्मधर्म है तो अनुभव आदि का चित्रूपत्व यह चित्त स्वरूप ही है चित्रूप है वो चैतन्य रूपो नहीं सदो भेदा भाव उससे भेद नहीं है उसके धर्म रूप से अलग भेद नहीं सिद्ध कर सकता भेदा भाव न जड़े बुद्धि आदो जड़ बुद्धि आदि में अध्यासो अतुल्य अध्यास नहीं होता है क्योंकि अतुल्य होने से इसलिए अध्यास हो न अध्यास नहीं है क्योंकि अतुल्यता तुल्य नहीं है वहां यदि वो अलग होकर के आत्मधर्म अलग होकर के कुछ जड़दा उसमें आ जाते तो अध्यास हो सकता था किंतु वो जड़दा नहीं आएगी क्योंकि अनुभव आदि आत्मा का स्वरूप है चित, चित्रूपी जी है वो अभेद भेदा उसका भेद नहीं होता है तो वो कभी भी दूसरे के साथ मिलता है। जैसा दूध अपना स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है वो अपने ही स्वरूप में रहता है किसी के साथ जो मिलाओ वो अपने स्वरूप में रहता है इसी प्रकार वो अपना ही स्वरूप में रहेगा अपने ही स्वरूप में रहने के कारण उसमें जड़ता नहीं आ सकती जड़दा नहीं आने के बुद्धि के साथ उसका दादात्म्य नहीं हो सकता अध्यास नामा अब अध्यास क्या है जिसके बारे में आप कई दिन से कथा कर रहे क्या अध्यास तो उसकी व्याख्या आगे करेंगे किंतु हम पहले बता देते समझाने के लिए अध्यासो नाम अन्य अन्य रूपताधि हमको इतना चाहिए अन्य वस्तु में अन्य बुद्धि होनी चाहिए वो तो भेद हो करके होगा समिथ्या अविद्यमान उच्यते समिथ्या भविध्युक्तम कहा मूल में भाष्य में तो उसका अर्थ क्या है अविद्यमान वो अविद्य मानता वो मानता है ही नहीं वो होता नहीं वो अविद्या के द्वारा है अर्थाध्यास हो ज्ञाध्यास अभ्यास नास्तिक वक्तुम दिराध्यास वचन ये दो प्रकार का अध्यास नहीं है ऐसा कहने के लिए दो प्रकार दो बार अध्यासो अध्यास ऐसा कहा है ना अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो प्रकार का अध्यास है ये दो प्रकार अभ्यास होने से दो अभ्यास विषय कहा क्या कहा यहाँ ही कहा तद नाम से अध्यास ये कहा पहले पंक्ति में और यहां भी कहा विषय अध्यास दो बार अध्यास कहा ये की पंक्ति में दो बार अध्यास कहा इसलिए की अर्थाध्यास भी नहीं हो सकता है और धर्माध्यास भी ज्ञानाध्यास भी नहीं हो सकता अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास क्या है इसको बताएंगे कल बताएंगे तो ये दोनों अस्थाध्यास ज्ञानाध्यास का अभाव दिखाने के लिए दो बार अध्यास शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग किया क्योंकि एक वाक्य में एक बार अध्यास शब्द प्रयोग करके युक्तम कह सकते हैं दो बार प्रयोग करने का तात्पर्य यह है दि अध्यास वजन मैंने दो बार अध्यास वजन कहा आक्षेपम उपसंहरती आक्षेप का उपसंहार करते हैं यानी मिथ्य भविधुम युक्तम इत्यादि इति इति युक्तम युक्त वक्तव्य भविधा आक्षेप से संभावना इति युक्तम इतना कहने से पंक्ति हो जाने अथ्यास मिथ्या होना चाहिए किंतु तो भविध युक्तम क्यों कहा फिर एक भविधुम को भी जोड़ दिया तो उसके लिए कह रहे हैं कि यह भविध युक्त इसलिए कि से संभावना यहाँ एक आक्षेप होता है वो आक्षेप रहने के कारण भगतम कहा और न मानव ही वो आक्षेप का कोई प्रमाण नहीं है आक्षेप सिद्धि नहीं होता है क्योंकि वो तादात्म्य हो करके दोनों में मेल हो सकता है ऐसा पूर्व ने पहले आक्षेप करते है आये भी हो सकता है या तादाद हो सकता है ऐसा कहा था ऐसा नहीं हो सकता है ये आक्षेप संभावना मूलम न मान भी दर्शय तदेव मातृत्वादि वस्तुतया विषयाद अभाव अनारभ्य आक्षेप तो पूरा यहां तक आक्षेपता का क्या विवक्षित आक्षेप क्या कर रहे थे वो कि मातृत्वादी जो जो प्रमादृत्वादी है इस प्रकार से विचार करने पर इस आराम से निकलता है कि आदि जो बंधन है वो वस्तुतया वस्तु, वस्तु रूप से विषयादि अभाव वो विषयादि नहीं बन सकता है क्योंकि अनुबंध चतुष्टय नहीं होने से शास्त्र आरंभ नहीं कर सकता ये पूर्व का मुख्य आक्षेप था कि शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए कि अनुबंध चतुष्टय नहीं है असंबंध विषय अधिकारी इत्यादि नहीं है ऐसा कहा था तो उसको यहां समझाया कि मातृत्व तो आदि सब संभव है इस प्रकार की यहाँ स्थिति बनी हुई है इसको समझना आवश्यक है इसीलिए करना चाहिए तो मातृत्व तो आदि वस्तुतया विषयादि अभाव वास्तविक रूप से ये विषयादि नहीं होने से अनारभ्य शास्त्र मिली ये शास्त्र का आरंभ नहीं करना चाहिए ऐसा आक्षेप दुर्विवक्षित आक्षेपता का ये विवक्षित अभिप्राय था आक्षेप का ये अभिप्राय उसके उत्तर में यह विचार चल रहा है कि आक्षेप होना चाहिए और ये दोनों में विरोध होता हुआ भी यहाँ अध्यास हो गया है तो उस अध्यास को मिथ्या सिद्ध करना है तो मिथ्या सिद्ध करके आगे अज्ञान अध्या, के कारण हुआ है समझा करके फिर उसका समाधान ढूंढना है इसके लिए ये शास्त्र आरंभ करना चाहिए तो विषय भी है संबंध भी है प्रयोजन भी है अधिकारी भी है सब यहाँ सिद्ध है ये मुख्य आक्षेप था और बीच में उन्होंने अध्यास का ऐक्य और तादापने को लेकर के आक्ष कहा दोनों का समाधान यहां हो गया कर। टीकाकर ओर्ण पूर्ण पूर्ण दस्य दे